गीता तत्व चिंतन तदा योग मुआपसी बुद्धि योग मात्र सिद्धांत नहीं जीवन का यथार्थ अर्जुन ने अपने मन में जो प्रश्न उठाया था उसका सम्यक उत्तर उसे भगवान श्री कृष्ण से मिल गया उसने समझ लिया कि योग की प्राप्ति कब और कैसे संभव होगी भगवान ने सांख्य बुद्धि का शास्त्र भी बतला दिया और योग बुद्धि की कला भी जैसे शास्त्र और कला सिद्धांत और व्यवहार एक दूसरे की परिपूर्णता साधित करते हैं उसी प्रकार ये दोनों बुद्धियाँ भी परस्पर पूरक हैं पर केवल दोनों के मिलन मात्र से व्यक्ति का समाधान नहीं होता उसे केवल सिद्धांतों के समाधान नहीं होता वह ठोस ऐसा उदाहरण चाहता है जहाँ आकर सिद्धांत रूपायित हो गया हो अब तक भगवान कृष्ण ने शास्त्र की सिद्धांत की जो बातें कही वे तो निर्गुण थी ही उन्होंने व्यवहार की कला की भी जो बातें कही वे भी आकारहीन ही थी भले ही वे सगुण थी और जब तक कोई सिद्धांत सगुण साकार न हो जाए तब तक व्यक्ति उससे विशेष लाभ नहीं उठा सकता उसे संशय बना रहता है कि यह सिद्धांत केवल बात की बात ही तो नहीं है इसलिए वह निर्गुण को गुण के रूप में अभिव्यक्त देखना चाहता है और गुण को किसी गुणी में मूर्तिमान हुआ जब अर्जुन सुनता है कि कर्मफल का त्याग करने वाले बुद्ध योगी मनीषी जन्म के बंधन से छुटकर अनामे पद को प्राप्त हो जाते हैं तो उसे उत्कंठा होती है कि ऐसे मनीषी और फल त्यागी संसार में किस प्रकार रहते होंगे यह सारा संसार तो फलासा का ही खेल है यहाँ ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो बिना किसी फलासा के ही की जाए छोटी से छोटी क्रिया भी किसी न किसी फल को पाने के लिए ही की जाती है ऐसी दशा में जीवन के बड़े से बड़ा कर्म करना पर कहीं भी फल की कोई इच्छा न होना यह एक पहली सा मालूम पड़ता है यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की फलासा नहीं रखता तो वह कर्म करेगा ही क्यों ये ऐसे प्रश्न थे जो अर्जुन को पीड़ित कर रहे थे और जब उसने योग को प्राप्त करने की शर्तें सुनी कि बुद्धि को मोह के दलदल से मुक्त हो जाना चाहिए मनुष्य को सारे स्रोतव्य और श्रुत से निर्वेद को प्राप्त हो जाना चाहिए बुद्धि को निश्चल और समाधि में अचल कर लेना चाहिए तो उसे ऐसा लगा कि ऐसा व्यक्ति कहीं अजायब घर में रखने लायक तो नहीं है उसे संदेह हुआ कि वास्तविक जीवन में क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है इस जिज्ञास से प्रेरित होकर वह भगवान से जो पूछता है उसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है